तो रामायण महाभारत तो बाण चलते दिखाई देते अच्छा बाण चलते तो आपने भी देखे होंगे हमने भी देखे अच्छा लेकिन एक बात सोची कभी आपने बाण तो चलते देखे बाण के पांव देखे क्यों भाई शायद आप लोगों ने देखे बाण के होते ही नहीं पाव तो देखेंगे कैसे अद्भुत है भाई ये बिनुपग चले ये बिना पांव के चलता है बड़ी तेजी से चलता है ऐसे तो कई चीजें बिना पांव के चलती है केवल बाण ही नहीं आजकल तो जिसके घर जाओ वही पूछता है महाराज क्या चलेगा ठंडा <laughs> चलेगा कि गरम? एक बार एक आदमी ने मेहमान से कहा कि आपको चाय चलेगी कि दूध उसका अर्थ था कि एक चीज बताओ चाय चलेगी कि दूध मेहमान भी बड़ा विचित्र था कहा जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ उसको दोनों ही चलेगा अच्छा हाँ। कई बार लोग कहते अभी तो चाय चल रही है तो चाय के कोई पाव है जो चल रही है नाश्ता चल रहा है जलपान चल रहा है जिसके पाव नहीं होते वो किसी न किसी के हाथ से चलता है चाय भी हाथ से चलती है नाश्ता भी हाथ से चलता है हुँ? तो बाण के पाँव तो नहीं है लेकिन गति हो रही है क्यों बाण कहता है कि गति का साधन नहीं है फिर भी मेरी गति हो रही है क्यों मेरे पाँव तो नहीं है पर मेरी गति तो चलाने वाले के हाथ में है, तो है, है। भगवान के हाथ में, में मेरी गति है वही चलाते हैं मैं चल जाता हूँ अच्छा देखो एक अद्भुत बात चलाने वाला नहीं दिखता पर प्रबाण जाता हुआ दिखाई देता लक्ष्य में लग जाता है तेरी कुदरत का अजीब करिश्मा देखा कि चलता तू है पहुंचता मैं हूं मां चलती है बेटा पहुंच जाता है गोद में अच्छा बेटा तो नहीं चलता माँ चलती है बेटा पहुंच जाता है अच्छा ऐसे भी आप देखो रेलगाड़ी में जब भी आप यात्रा कर रहे होते हैं, कई बार फोन आता कहा पहुंचे यात्री क्या कहता अभी तो चले आ रहे हैं अभी हम यहां से वहां पहुंच गए थोड़ी देर में वहां पहुंच चल रहे हैं चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं कि बैठे हैं चल तो रेलगाड़ी नहीं है अरे भाई भगवान के हाथ का बाण हो जाना जीवन का मैंने सौंप दिया अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में श्री हनुमान जी बाण बन गए लक्ष्य पे लगे तो ठीक न लगे तो ठीक हम तो रामजी के हाथ के बाण हैं तुमने चलाया चल गए ऐसे बाण बनकर श्री हनुमान जी चले समुद्र ने सोचा हनुमान जी जा रहे हैं हनुमान जी बाण बनकर जा रहे हैं समुद्र ने सोचा कि श्री हनुमान जी जा रहे हैं तो मैनाक से कहूं कि इनको आश्रय दें जलनिधि न भूपति दूत विचारी जलनिधि नोपति दूत विचारी जलनिधि न भूपति दूत विचारी जलनिधि भूपति दूत विचारी बिचारी बिचारी बिचारी समुद्र ने दूतर दिचारी। दूतर दिचारी। दूतर दिचारी। दूतर दिचारी। मैनाक से कहा राम जी के दूत हनुमान जी जा रहे पवन पुत्र हैं और मैनाक तुम पर पवन का बड़ा ऋण है आप कोई कथा मान पहले इन पर्वतों के पंख होते थे आप सोचो इन पर्वतों के पंख होते होंगे तो कितनी भयावह स्थिति निर्मित होती होगी कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए और उड़ना तो ठीक कहा उड़ते उड़ते कहा बैठने का मन हो जाए ये पहाड़ ऐसी जगह बैठते आबादी वाले क्षेत्र में ब्रह्मा जी एक एक करके बनाए ये इकट्ठे साफ करें बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी को चिंता हुई देवराज इंद्र राजा से कहा कि इन पर्वतों के कारण बड़ी समस्या है तो महाराज वे भी तो सृष्टि में हैं कहां जाएंगे वे भी तो रहेंगे यहीं रहेंगे ब्रह्मा जी ने कहा वह अवश्य लेकिन इनके पंख काट दिए जाए ताकि उड़ उड़ कर समाज को हानि ना पहुंचाएं। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से सब पर्वतों के पंख काट दिए, तब से ये पर्वत अचल हो गए जहां पड़े वही हैं, जहां डाल दिया वह वही है अचल है ना पर मैनाक है सोने का पर्वत इसने कहा कि हम इसके तो पंख हैं आज तक हैं सोने के पंख तो आज तक हैं मैनाक ने कहा कि हम छिप जाएं तो अच्छा है पर हमें छिपाए कौन का समुद्र के भीतर बहुत जगह है समुद्र ने कहा आ जाओ पर लहरें घुसने ना दे भीतर मैनाक ने समुद्र से कहा कि तुम्हारी लहरें नहीं आने दे रही हैं समुद्र ने कहा भाई अब ये तो मजबूरी है हम तो कोई हमारे भीतर तो बहुत जगह पर लहरें ना आने दे तो हम क्या करें तो हमारी लहरों पर दबाव डलवाओ हवा पवन देव से प्रार्थना की पवन ने लहरों पर दबाव डाला तब भीतर प्रवेश मिला समुद्र ने कहा आज उन्हीं पवन के पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं तुम भी सहायता करो मैनाक बाहर आ गया अब देखो मैनाक सोने का पर्वत है श्री हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर और, और ये सोने का पर्वत रास्ते में सोने का पहाड़ अब मैं आपसे निवेदन करूं सोने को लेकर दो तरह की स्थितियां समाज में दिखाई देती है कुछ लोग हैं जो छूते नहीं और कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं एक सज्जन से कहा कि धर्म का काम है इतना बड़ा उत्सव हो रहा तुम भी दे दो कुछ तो बोला आप सब लोग तो दे रहे हैं हमारा देना कोई जरूरी है क्या कहा नहीं नहीं अपना अपना सबको काम ठीक है तो कल देंगे दूसरे दिन आया एक रुपया चांदी का जेब में डाले अब उसने सोचा दें कि ना दें फिर सोचा दे ही डाले रुपये को मुठ्ठी में दबाया अब मन हो देने का मुठ्ठी और जोर से दबाए फिर सोचा अब तो चला ही जाएगा देख ही नहीं पाएंगे बड़ी देर तक दबाए रहा हाथ गया हृदय नहीं गया देखा खोलकर तो हाथ में पसीना था वो रुपये से देखकर बोला मैं किसी को नहीं देता तुम बहुत रोते हो फिर जेब में रख लिया ये वो हैं जो छोड़ते नहीं हैं और दूसरे वे हम दो चार संत किसी के यहां भोजन को गए उसने भोजन कराया भोजन के बाद वो दक्षिणा देने लगा तो आपको आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं मत छू पर आवश्यकता तो थी उसके बिना काम नहीं चलता था वो बेचारा दक्षिणा देने आया तो जैसे ही एक को दिया दूर दूर उधर उधर क्यों हम छूते नहीं तो उसको बड़ी श्रद्धा हुई पहले वो ऐसे ही प्रणाम कर रहा था फिर और ऐसे हम लोगों को भी अच्छा लगा भाई त्याग का सम्मान है त्याग किया है पर आश्चर्य तो तब हुआ वो जैसे ही चलने लगा से बोले कहाँ जा रहे कहा कि महाराज आप छूते नहीं बोले वो दक्षिणा कहा आप तो छूते नहीं तो ऐसे बोले इस कपड़े में बांध दो इसमें बांध दो हमारे साथ एक संत थे वो लिए तो छूते नहीं हमने कहा ये छूते नहीं बांधते हैं तो बड़े नाराज होकर बोले ये बांधते मैं छूता नहीं हूं अरे हमने का जो कपड़े से छूना था तो इसी कपड़े से छू लेते यह भी तो वस्त्र है हमारे गुरुदेव कहा करते थे है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका यह भी तो बस रही है वासांश जीर्णानी यथा विहय नवानी ग्रहणाति नरोपराण रामचरित मानस में कहा जिम नूतन पट पहर पर हरई पुरान जब इसके बिना काम चल ही नहीं सकता तो इसी कपड़े से छू ले पर दो और जब मैं आपसे कहूं कि दोनों स्थितियों में सुंदर कांड नहीं होता स्थिति तीसरी पूज्य से स्वामी जी महाराज का शुभागमन हुआ है मैं स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं महाराज विराजे